श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकमृत अष्ट प्रच्छेद प्रभु श्री राम कृष्णो श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम राखालरामनृत्यधर मास्टर महाशय महिमादिभक्त श्रीरामकृष्णे अधर्य कथम विज्ञानो दशा प्रभु श्रीरामकृष्ण मध्यान्ह भोजनात्म राखाल रामादि राखादिभक्त उपबेष्टस्तर न पूर्णता स्वस्थ इधमी हस्ता बंधो विद्यते। विदे अदय रविवार्वादशत बंगवर्ष से चैत्रमासीदश दिवस कृष्ण चतराशी काशतम ख्रीष्टवर्ष से मच्मासोश दिवस स्वयं रोग परीप्रभु आनंदहट प्रता भक्ताूथस आयाद ईश्वरी कथास आनंद क्वचि कीनंद क्वचिवा श्री प्रभु सधिस्थ सन्मानंदोप कौती भक्तावाघीना सत्यभुपति नरेन्द्र सेवाहसब नरेन्द्रूथपति रात्रह दुहरा सन् सह नरेन्द्र विवाह सबंधो बहुधन देयतया अंगीकृत श्रीरामकृष्ण सहादेश कस् यूथपति भर् पद कु कशन एको विख्या भविष्य श्री प्रभु नरेन्द्र प्रसंग सेचा व्यसर निवारत रा अस्त रोग प्रादुर्भा कथम मे एवती अधीरता सकम पृछा कथम उपश एक बार अमूं पृक्षा जानस किए विश्वसनीय अवस वैद्य संवृत्ता अतः वैद्यसुव प्रत्येयर मनुष्यपेण तारकिश्वासों नोपजाते पूर्वकंभुम्लिकलधारिणस रोग शंभो प्रबलो विकार सर्वाधिकारीक्ष्य वहसजन्यम ऊष्ण्यम हलधारिणा नाड़ परीक्षा प्रदर्शने कृते विषग उवाच चतर्दश अहो प्लीहा विकारो जाता हलधारिणा उत्तमों प्ली विकाराद क्वा कि मधुवैद्यषधम उत्तम रामः भेषज न परम प्राबुल्य बाहुल्य प्रकृति श्री रामकृष्ण सहायक कुरुते श्रीरामकृष्णमुपिफेनमें कथम पुरीशरोधी केशवसे प्रसंग सुलभसमचारे प्रभु विषय मुद्रण राशवस शरीरत्याग विषयणी कथ व्याहरती द्या, राम भवता उक्तम उत्तम पाटलपुष्प सेसरायी पाटल्स वृक्षो चेत मलिना शमूल उत्पाट्य शिशिर प्राप्त वृक्ष से अतिर समेधन सै सिद्धवचन तो सफल जातरामकृष्ण को जब्षण न कत युष्मा गद्य के रा अभी सुलभ सचारे मुद्रातव श्रीरामकृष्ण मुद्रापणं कि कथम इधान मुद्राप्त अहम भोजना कुरा न किमी जाने केशवस सेनम अहम अवदम कथ मुद्रा तेनाली लोकागेयु इत लोक शिक्षा इस्वर शक्त्या हनुमान इत्यस्य लोकशिष्षा ईश्वरशक्तिया हनुम् मल्लावलोकन राक मनुष्यशक्तिरा लोकशिक्षा नवतीस सकता विनाद्या अजेया द्वाभ्या मल्लयुद्ध कृत हनुमन सिंह तथा कशन प पी महम्मदीय इत्याभ्या महम्मदीयोजन अत्यं पृष्टपुष्ट वपुष मलदिवसे तत्पूवर्तिन पंचदश दिवस्यंसघत अत्यथक्षा सर्व चिंत अयमे जेश्यती थी हनुमान सिंग मलिवासा कतिचन दिनाशन सन् महवीरनामजपर च आसत मलदिवस पूर्णतया उपवास है पराभवः ध्रुव चिंतन परम अच्छी एव सयी जाता पंचदश दिनावन एव सराभूता अभूत विज्ञापन किं सैन यो लोकशिक्षा दाशती तरह शक्तिशुरादेश्यगीता लोकशिषा नवती बाल्य काूक लाहागे साधूना पाठश्रवणम अहम मूर्खोत्तम सहयस हाष्यम कस्न भक्त तर् व्यतिरे त्यति व्यतिके बहुकमें कथम निर्गछा केीरामकृष्ण सहाँ किन्तु शैशवे लाहा वसत कापूक साधु भी युद्ध पठित तत् बोधुम शक्नोमी स्म परचिद अनवबुद्ध वर्त कोपी पंडित आगत्य यदि संस्कृत कथय बोधु शक्नोमी स्वयं संस्कृत आल नोमी पांडित्यू जीवनोद्देश्य मूर्खस्थाई कृपा तलाभ एवं जीवनोद्देश्य लक्ष्यवेद काले अर्जुन अवोचत अहम अन्दि द्रुम न शक्नो केवलं पक्षीचु निरीक्षे रागोपी न पश्या वृक्ष न पशा दीघम न पशा तलाभमे सिद्धि संस्कृत नाता तत्पा पंडित मूर्ख निर्विशेष सन्ता है व्याला स्नेह पिता पंचपुत्रुत्र विपरीत आह्वाद आह्वा शक्नुनः कचन बायंती केचन प्वस्त उच्चारि नक्ति ये पिता वदती किस्म पिता स्नेह अतिक यदेक्ष पिता जानाति एते नयाह, पिता जाना एकुमरतनयाता सुु वक्त नक्वं प्रभो श्रीरामकृष्णस नारलीलायां मन एक भजना पर अवस्थाया पिवर्तन मन अत्यम नारलीलामुख सूचना केलीति मृत्ति चेत तदा मनुष्य न सैत कचन व्यापारी उपल महापोत निम्जना प्लवन लंकाकूल सगता पुषे विभीषण स जन तत्समीप निने अह इ मेरामचंद्रमूर्ति तत्म विभूषण आनंद तमय समजनी तम चन वसनभूषणपरिशा पूजार कर्म आरभे एक यदा प्रथम शुतवा तदा मम क्रियान सम तुम शक्य पूर्वक वैष्णवचरण फुलेयीश्यांबाजार से कर्ता भजास वैष्णवचर पृष सन् अवदत यो यस्म प्रणयती तम इष्ट जानती चेद भगवती शीघ्र कस्मिन कस्म अमुक अमुकुरुषे तदा तमेव तव इष्टी जानी तद्देशजारे अहम अवदमेत मत न माक मम मतृभा अपश्यम यदीर्घ दीर्घ भाषण कौती पुनर्भ्यपचार स्त्री जपृन कि अस्माक मुक्ति न स अहम अवदम सैद यदि एक भगवान्नी सैत पंचभपुंवास वासा न सैत रेदारहोदय कर्ता भजस्थान अगछत मे श्रीरामकृष्ण सपंचपुष्पे मधुन आहरण कुरते हलधारी पिता मम पिता वृंदावने गवा गोष्ठ प्रत्यावर्तन दर्शना भाव राम नित्य गोपालादीन प्रति अयम मे इष्टी पूर्णतः विश्वास तल्लाभो दर्शन प्राचीन जृढ़ आसीत हलधारिण पिता किया विश्वास दुहेतु गृहम अगछत पथि बेलपुष्पा बिल्वपत्र मनोहरतयालचत प्रेक्षदेवसेसेवा कर्व आदा दृत्रकोश्मागम अतिक्रम्य स्वगृह प्रत्यार्तते स्म रामभिन प्रचल स्म कैकयी राम वनवासा गं आदिशत हलधारिण पिता अभिनयर्शनाथम अगछत सप्देव दंडा अभवत कैकयी कै चरितत्री समीपे समे पाम्रीति वदीपेन तन्मुख दाहयुम प्रवृत्ता स्ना जलें स्थि रक्तवर्णचतुर्मुख इदिवद ध्यादा चक्षु अश्रु प्रावित अभवत मिता यदा का धारिय अधना आगात ग्राम पड़िका दंडाव अवदन असौ स आयाति यदा हलता पुष्क स्ना जना साहस में स्नाछन वार्ताम वार्ता संग्रहयासु किसोषेक प्रस्थान रघुवीर रघुबीरित वदत तृदय रक्तवर्ण होती स्म माता दशा अभूत वृंदावने गवा गोष्ठ प्रत्यावर्तन दृष्टि धावन शरीर तबतनाश्वास आस श्याद एवं काली सैद कालिपेण स नृत्य एतत क्वनिकरचनमें शूयते पंचवटिया हठ्योगी पंचवटी प्रकोष्ठे एको हठ्योगी सडे दहश्य दहस्य से पुत्रो रामसन्न तथा अनेचन जान तस्ठ योगिनी महती भक्ति दधते कृते परम तस्फेन व्ययो भवति राम पंचवतिप्यक्रसन्न श्री प्रभु अवदत्व स्था ना भक्ता आग्छा तेभ्य सुपरामर्श कर्तव्य तेन हठ्योगि किंचितिद्यक्येत प्रभु कांचन भक्ता अवदत् पंचवट्या हठ्योगिना साक्षात्कु द्विसहस्रजनः